आधी छुट्टी हुई तुमने अपनी किताबें समेटी और दौड़ पड़े खेल के मैदान की ओर इस कोशिश में कि तुम अपने साथियों से पहले पहुंच जाओ तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी मचाई और सीढ़ियों से उतरते हुए तुम्हारा पांव फिसला और तुम लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे जब संभले तो देखा कि तुम्हारे घुटने पर गहरी चोट आई है जिससे खून बह रहा है तब तक बहुत से बच्चे इकट्ठा हो चुके थे कोई तुम्हें डाडस बंधाने लगा कोई खून देखकर घबरा गया तो कोई दौड़कर अध्यापिका को बुला लाया अध्यापिका अपने साथ फर्स्ट एड का डिब्बा लाई थी उन्होंने झटपट जख्म को साफ किया और दवा लगाकर पट्टी कर दी लेकिन चोट गहरी थी इसलिए तुम्हें तुरंत दवाखाने ले जाया गया वहां डॉक्टर ने चोट देखने के बाद बताया कि टांके लगाने पड़ेंगे उसके बाद जो तकलीफ हुई वो तुम भी जानते हो तुम सोचते रहे कि टांके न लगते तो क्या फर्क पड़ता थोड़ा बहुत खून ही तो बहता लेकिन दोस्त यह ना भूलो कि खून की एक-एक बूंद कीमती होती है ज्यादा खून बहने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और जब खून की कमी शरीर से सहन नहीं होती तो बाहर से खून चढ़ाना पड़ता है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टांके लग जाने से कुछ देर बाद खून बहना बंद हो गया था लेकिन किसी सड़क दुर्घटना में बहुत सा खून बह जाने पर या शरीर का बहुत अधिक हिस्सा गंभीर रूप से जल जाने पर या किसी बड़े ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले अगर रोगी में खून की कमी हो या फिर कुछ विशेष रोगों में बाहर से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है अब सवाल यह उठता है कि क्या खून की कमी को खून से ही पूरा किया जा सकता है क्या खून की कमी को पानी या किसी अन्य द्रव से पूरा नहीं किया जा सकता इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें खून की बनावट को समझना होगा दरअसल हमारा खून पानी की तरह का कोई सरल द्रव नहीं है वो कुछ-कुछ जलजीरे या आम के पन्ने की तरह का एक द्रव प्रधान वह हल्का गाढ़ा समिश्रण है जिसमें कुछ घुलनशील और कुछ अघुलनशील चीजें एक साथ मौजूद रहती हैं हमारे खून में एक मुख्य हिस्सा जीवद्रव्य का होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं प्लाज्मा जीवन का आधार है और एक हल्का गाढ़ा तरल है इसमें पानी के अतिरिक्त लवणों और प्रोटीन की भी निश्चित मात्रा होती है लेकिन खून सिर्फ प्लाज्मा ही नहीं है जो चीज खून को प्लाज्मा से भिन्न बनाती है वो है खून में कुछ जीवित कणों की मौजूदगी जिन्हें हम रक्त कण कहते हैं जब प्लाज्मा में ये रक्त कण मिलकर तैरने लगते हैं तो वो प्लाज्मा न रहकर खून बन जाता है रक्त कण तीन प्रकार के होते हैं लाल रक्त कण जो शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं श्वेत रक्त कण जो पहरेदारी और रोगाणुओं से लड़ने का काम करते हैं और प्लेटलेट्स जो खून बहने के समय थक्का बनने की प्रक्रिया में मदद करते हैं अब इस बात को समझा जा सकता है कि खून की कमी को पानी या अन्य किसी द्रव से पूरा नहीं किया जा सकता मजबूरी में तात्कालिक तौर पर पानी में आवश्यक लवण व शक्कर घोलकर उसे प्लाज्मा जैसा बनाने की और उससे खून की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है लेकिन खून की कमी को पूरा करने के लिए खून से बेहतर और कोई चीज नहीं है परंतु बात यहीं खत्म नहीं हो जाती ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी का खून किसी भी दूसरे आदमी में चढ़ाया जा सकता है जैसे हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है उसी तरह उसका खून भी अलग होता है अब तुम कहोगे कि जब एक व्यक्ति का खून दूसरे से मिलता ही नहीं तो एक व्यक्ति का खून दूसरे को कैसे चढ़ाया जा सकता है तुम्हारा सवाल अपनी जगह सही है लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने इसका भी हल दे रखा है रक्त दान की दृष्टि से खून को 8 ग्रुपों में बांटा गया है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ओ प्रकार का खून सबसे ज्यादा पाया जाता है और ए बी प्रकार का खून सबसे कम चिकित्सा विज्ञान ने भले ही ब्लड ग्रुप बनाकर काम आसान कर दिया हो फिर भी यह तो जरूरी नहीं कि जब किसी मरीज को खून चढ़ाने की जरूरत पड़े तो कोई और व्यक्ति रक्तदान के लिए उपलब्ध हो और यदि हो भी तो कोई जरूरी नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप मरीज के ब्लड ग्रुप से मिलता हो इसलिए अस्पतालों में ऐसे विभाग की जरूरत पड़ती है जहां हर ग्रुप का खून बोतलों में सुरक्षित रखा हो इसी को ब्लड बैंक कहते हैं जैसे जरूरत पड़ने पर हम अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं उसी तरह जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से हर प्रकार का खून लिया जा सकता है ब्लड बैंक बड़े-बड़े अस्पतालों में तो होते ही हैं अलग संस्थाओं के रूप में भी काम करते हैं तुम सोच रहे होगे कि अब तो काम आसान हो गया जब जरूरत पड़े ब्लड बैंक से खून लिया जा सकता है हां लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि ब्लड बैंक में इतना खून आता कहां से है अरे भाई जब खून जमा किया जाएगा तभी तो लिया जा सकेगा ब्लड बैंक में खून का उत्पादन तो होता नहीं तो खून जमा कैसे होता है खून जमा होता है रक्तदान करने वालों की सहायता से रक्तदाता दो प्रकार के होते हैं एक तो वो जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं और दूसरे वो जो ये काम व्यवसाय के तौर पर करते हैं यानी अपने खून के दाम लेते हैं आम तौर पर रक्तदाता से एक बार में लगभग 300 मिलीलीटर खून लिया जाता है हालांकि इससे अधिक खून भी आसानी से निकाला जा सकता है और उसका शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता कई देशों में एक बार में 400 मिलीलीटर तक रक्त दान लिया जाता है रक्त दाता के स्वास्थ्य की सामान्य जांच करने के बाद उसे रक्त दान के लिए तैयार किया जाता है उसे लिटाकर उसकी कोहनी के पीछे की तरफ यानी हाथ के बीच की शिरा से खून निकालकर पहले से तैयार कीटाणु रहित बोतलों में इकट्ठा किया जाता है इन बोतलों में एक निश्चित मात्रा का रासायनिक घोल होता है जो बोतल में इकट्ठा होने वाले खून को थक्का बनने से रोकता है खून को बोतलों में इकट्ठा करने के बाद उसके कुछ नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं यह जांच करने के लिए कि कहीं रक्तदाता के खून में कोई ऐसे रोगाणु तो नहीं जो मरीज को नुकसान पहुंचा सके क्योंकि खून के जरिए भी कई प्रकार के रोग फैलते हैं जैसे एड्स हेपेटाइटिस बी सिफिलिस मलेरिया आदि प्रयोगशाला में भेजे गए जिस नमूने में रोगाणुओं की उपस्थिति का पता चलता है उस खून को नष्ट कर दिया जाता है और जो नमूना ठीक बताया जाता है उस खून को ब्लड बैंक भेज दिया जाता है वहां 4 डिग्री सेल्सियस के नियत तापमान में इसे विशेष रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है लगभग 3 सप्ताह तक यह खून सुरक्षित रह सकता है लेकिन अगर 3 सप्ताह में इस खून का उपयोग न हो पाए तो वह अनुपयोगी हो जाता है और उसे नष्ट कर दिया जाता है तुम कहोगे यह तो निरी बर्बादी है लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि हमारे खून में पाए जाने वाले रक्त कण कुछ हफ्तों के बाद स्वयं नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह नए रक्त कण बनते हैं इसलिए अगर हमने रक्तदान न किया होता तो भी ये रक्त कण तो ज्यादा दिन हमारे साथ रहने वाले नहीं थे अक्सर पूछा जाता है कि रक्तदान का रक्त दाता के शरीर या स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता दरअसल अगर कोई व्यक्ति हर 6 महीने बाद 300 मिलीलीटर खून दान करता रहे तो भी उसके शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता स्वस्थ रक्तदाता सालों तक रक्तदान करते रहते हैं अब तुम यह भी जानना चाहोगे कि रक्तदाता को रक्तदान से क्या लाभ होता है तो पहला फायदा तो उसे यह होता है कि रक्तदान के 1 वर्ष के भीतर वो उस ब्लड बैंक से अपने ब्लड ग्रुप का 300 मिलीलीटर खून ले सकता है और दूसरा यह कि रक्तदान के 3 हफ्तों के भीतर अगर जरूरत पड़े तो वो स्वयं अपना दिया खून वापस ले सकता है लेकिन दोस्तों सच पूछो तो दान करते समय लाभ हानि आकना ठीक नहीं है इससे दान की भावना नष्ट हो जाती है हमारी संस्कृति में इस भावना को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा गया है जिसके पास जो भी वस्तु उसकी आवश्यकता से अधिक हो उसे दान करना उसका कर्तव्य है जिससे औरों की आवश्यकता पूरी हो सके तभी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा अपने लिए तो सभी जीते हैं अगर दूसरों के जीवन में हमारा कुछ योगदान हो तो उसका सुख कुछ अलग ही होगा रक्तदान अभी आपने यह वार्ता सुनी लेखक थे डॉ संजय चतुर्वेदी विषय संयोजन ममता गुप्ता वाचिका वीना हुरा ध्वन्यांकन राजेंद्र प्रसाद प्रस्तुति सहयोग संजय कुमार और प्रस्तुतकर्ता अजीत होरा